भारतीय दर्शन मीमांसा दर्शन प्रामाण्यवाद न्यायशास्त्र तथा मीमांसा शास्त्र में प्रामाण्यवाद सबसे कठिन विषय कहा जाता है मिथिला में विद्वन्द मंडली में प्रसिद्ध है कि एक समय चौदहवीं सदी में एक बहुत बड़े विद्वान और कवि किसी अन्य प्रांत से मिथिला के महाराज की सभा में आए उनकी कवित्व शक्ति और विद्वत्ता से सभी चकित हुए वे मिथिला में रह कर प्रामाण्यवाद का विशेष अध्ययन करते थे कुछ दिनों के पश्चात महाराज ने उनसे एक दिन नवीन कविता सुनाने के लिए कहा तो बहुत देर सोचने के बाद उन्होंने एक कविता की रचना की नम प्रामाण्यवादाया मतकवित्वापहारिण इसकी दूसरी पंक्ति की पूर्ति करने में उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की वास्तव में प्रामाण्यवाद बहुत कठिन है और इसका अध्ययन करने वालों का ध्यान और कहीं नहीं जा सकता है उपरयुक्त प्रमाणों के संबंध में प्रश्न होता है कि इन प्रमाणों में से किसी एक प्रमाण के द्वारा पृथक पृथक जब हमें ज्ञान होता है तब वह ज्ञान स्वयं यथार्थ माना जाए या उसकी यथार्थता के लिए किसी दूसरे प्रमाण की सहायता ली जाए अर्थात प्रत्येक प्रमाण स्वतंत्र रूप से ज्ञान को उत्पन्न करता है और वह ज्ञान स्वयं यथार्थ है अथवा एक प्रमाण के द्वारा एक ज्ञान उत्पन्न होता है तथा दूसरे प्रमाण के द्वारा उस ज्ञान का यथार्थ सिद्ध होता है यही प्रामाण्यवाद का विषय है इसमें न्यायायिकों के साथ ही मीमांसकों का बहुत शास्त्रार्थ विचार होता रहा है न्यायिक परतः प्रामाण्य के तथा मीमांसक स्वतः प्रमाण्य के समर्थक है इसके पूर्व की इस विषय का हम विचार करें इतना कह देना आवश्यक है कि मीमांसक वेद को नित्य अपौ तथा स्वतः प्रमाण मानते हैं इनके मत में वस्तुतः एक बात प्रमाण है वेद जिसे हम शब्द प्रमाण या आगम भी कहते हैं वस्तुतः प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तो मीमांसा का अपना विषय भी नहीं है अतिव मीमांसकों को प्रमाण का स्वतः प्रामाण्य मानना स्वाभाविक है अन्यथा वेद का स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा इसी कारण जब प्रत्यक्षादि प्रमाणों की भी चर्चा मीमांसक लोग करते हैं तो उसके भी प्रामाण्य के संबंध में वेद प्रामाण्य के आधार पर स्वतः प्रामाण्य की ही मानते हैं मीमांसकों का कहना है कि इंद्री के सहयोग से दूर से ही जल को देखकर कर वहाँ जल अवश्य है इस ज्ञान को यथार्थ मान ही लोग जल लाने के लिए वहाँ जाते हैं इससे संदेह या यथार्थता की संभावना नहीं है ज्ञान तो यथार्थ ही होता है उसकी सत्यता में संदेह करना ही व्यर्थ है प्रभाकर ने तो स्पष्ट कहा है कि ज्ञान हो और वह मिथ्या हो यह दोनों परस्पर विरुद्ध है ज्ञान होने से ही वह यथार्थ है वह मिथ्या हो ही नहीं सकता कुमारिल ने भी इसे स्वीकार किया है इस प्रकार से मीमांसक प्रत्येक प्रमाण में स्वतः प्रामाण्य मानते हैं इसके विरुद्ध न्यायिकों का कहना है कि जब के सहयोग से जल का ज्ञान होता है और लोग जल लाने के लिए जाते हैं तो उनके मन में संदेह रहता है कि जल मिले या ना मिले अर्थात वहां जल है यह ज्ञान संदेहयुक्त है पश्चात जाकर जल के मिलने पर हम निर्णय करते हैं कि मुझे जो पूर्व में वहां जल है ऐसा ज्ञान हुआ था वह यथार्थ है अर्थात जल ज्ञान की सत्यता जल को प्राप्त करने पर ही निश्चित होती है अपने मत में भी यही प्रक्रिया न्यायिक लोग मानते हैं इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से अर्थात चक्षु और घट के सन्निकर्ष से अयम घट या घड़ा है ऐसा ज्ञान होता है इसे न्यायिक लोग व्यवसाय कहते हैं यह ज्ञान या व्यवसाय ठीक है या नहीं इसका निश्चय उन्हें पश्चात अहम घट ज्ञानवान मुझे घट का ज्ञान है इस ज्ञान से जिसे न्यायिक अनुव्यवाय अनुव्यवसाय कहते हैं होता है इस प्रकार न्यायिक परतह प्रामाण्य मानते हैं